नमस्कार दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में आज की प्रस्तुति लेकर आई हैं मैड्रिड से पूजा अनिल कहानी का शीर्षक है शॉर्टकट टू हैप्पीनेस और इसके लेखक हैं डॉक्टर अनुराग आर्य जिंदगी एक कम्पोजिट गुजरते लम्हे के फ्रीज शॉट में तस्वीरें जुदा जुदा है कहीं मुस्कुराती गुनगुनाती कहीं उदास और कहीं रुकी हुई और दिमाग ने अभी भी गैर जरूरी सवाल पूछने की आदत कायम रखी है वक्त एक एक सिगरेट है, है। जिसका सिरा तेजी से जलता है। वो अम्मा और आपा के साथ आई है उसे पहली बार देखकर ही आप अंदाजा लगा लेते हैं उसे जिंदगी से भरपूर मोहब्बत है बेफिक्र अलहड़ शोक गोद में बिल्ली का बच्चा था मैं बात बात पे खिलखिलाती है तो उसके दांत चमकते हैं अम्मा जितना डांटती है वो उतना ही खिलखिलाती है मरी को किता कहती हूं इस निगोड़े का भला वहां क्या काम अम्मा बिल्ली के बच्चे से नाराज है जो उसकी गोद में यूं दुखा है जैसे सब समझ रहा है रास्ते भर कितने लोग निगाह उठाकर देखे हैं कल गिलहरी को देखने आंगन के पेड़ पे चढ़ गई बतायो जवान जहान लड़कियां क्या पेड़ पे चढ़ती हैं, डॉक्टर साहब अम्मा ड्रेसिंग करवाते शिकायत करती है तो क्या बूढ़ी औरतें पेड़ पे चढ़ती हैं? वो आंखें फैला के बोलती है खुद ही हस्ती है उसके गालों पे पड़े डिंपल और गहरे हो जाते हैं। खामखा है, अम्मा नाराज है पर खामखा की हसी उसे बहुत सूट करती है रिजल्ट आए तो मेरे लिए चॉकलेट लाना मैं उससे कहता हूं एक रोज धूप में बारिश भी है ऐसे में चिड़िया का ब्याह होता है वो हर बात हंसकर कहती है उसका रिजल्ट आया है फर्स्ट डिवीजन, आप रोज रोज मर्स देखकर बोर नहीं हो जाते उसका सवाल है चल मरी अम्मा धमकाती है मैं तो वकील बनूंगी वो जैसे कसम उठाती है मेरे टेबल पे चॉकलेट छोड़ गई है उस रोज उनकी तिगड़ी में अम्मा गंभीर है कोई ऐसे ट्यूब लिख दो डॉक्टर साहब के बड़ी के चेहरे पे थोड़ा नूर आए चार दिन बाद लड़के वाले देखने आ रहे हैं एक हमारे लिए भी वो मासूमियत से कहती है तीन दिन बाद सुना है राहुल गांधी आ रहे हैं दोनों बहनें खेल खिलाके हंसती हैं। गोद में बिल्ली का बच्चा सिकुड़ जाता है थोड़ा बड़ा हो गया है चल मरी अम्मा अपना पैट डायलॉग दोहराती है जिसपे मुझे शक है कि अब वो असल नहीं करता अगले कुछ रोज गुजरते हैं आज बिल्ली का बच्चा नहीं है अम्मा के साथ वे दोनों हैं। अल्लाह के फजल से छोटे भाई के लिए उन्होंने तरन्न को भी मांग लिया है दोनों का एक ही टाइम निका है बड़े लोग हैं दोनों बहने खुश रहेंगी आपको भी दावत में आना पड़ेगा वो हंसी नहीं है वक्त अपनी सफेद पलटता है तीन साल बाद अम्मा किसी के साथ दाखिल हुई है सफेद ज़र्द चेहरा आखों के नीचे काले घेरे, एक अजीब सी उदासी, गोद में एक बच्चा, दूसरा अम्मा के साथ है, मुझे पहचानने में वक्त लगता है कोई बाहर जोर जोर से मोबाइल पे बात कर रहा है वक्त जैसे छलांग लगाकर उसके चेहरे पे पहले आ जमा था कोई टेंशन मैं पूछता हूँ टेंशन का है कि अम्मा कहती है सहूलियतें से बड़ा पूरा घर है जी लगाने को दो बच्चे तंदुरुस्त शोहर सगी बहन घर में बतायो और क्या चाहिए औरत को वो जिंदगी से गायब सी है बेहस जैसे खामोशी ओडली है उसके सर पे कुछ है, कुछ दिन सर पे पल्ला मत रखना लिखते लिखते मैं कहता में ये ही मुश्किल होगा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ इसी का चलन है हाथ में दो मोबाइल लिए मुंह में मसाला भरे सफेद कपड़ों में बेडोल सा एक शख्स दाखिल होता है अपनी पेशेवर गैर पेशेवर जिंदगी में मैंने कई चेहरों को बुझते देखा है एक चेहरा और रजिस्टर में दर्ज हो गया है। उसके जाने के बाद पहली बार कमरा एक अजीब से खालीपन से भर गया है चेंज के लिए कुर्सी से उठता हूँ बाहर धूप के साथ बारिश है औरत के हिस्से क्या दुखों की कोई जीरोक्स मशीन की वसीयत खुदा ने लिख छोड़ी है